शिवानंद स्मृति संग्रह श्रद्धांजलि स्वामी पुण्यानंद इस समय के लगभग अर्ध शताब्दी के पूर्व की बात बताता हूँ बंगाल तथा भारत वर्ष का राजनीतिक आकाश उन दिनों क्रमशः मेघा छन्न होता जा रहा था स्वतंत्रता का स्वप्न देखते हुए मैं नवजागरण के दुर्गम मार्ग में कदम बढ़ाना चाहता था स्वामी विवेकानन्द जी का बहुजन हिताय भोजन सुखाय आत्माहुति देने के लिए जो अमोग आह्वान था उसी से अपने अंतर में मैं विचित्र स्पंदन और अपूर्व अनुप्रेरणा का अनुभव करने लगा ठीक उसी समय 1921 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में परम पूज्य पाशी महापुरुष महाराज का दर्शन लाभ करके मैं धन्य हो गया था पूर्वी बंगाल में, में मेरे पूर्वाश्रम का मकान था मैं ढाका में ही रहता था ढाका से कलकत्ता आते समय ढाका रामकृष्ण मिशन के उस समय के अध्यक्ष पुज्यपा स्वामी आत्मानंदी सुकुल महाराज ने मुझसे कहा था कलकत्ते जा रहे हो बेलूर मठ में जाना महापुरुष महाराज का दर्शन कर आना उसी आदेश के पल स्वरूप मेरे जीवन में उस पुण्य पुरुष का आविर्भाव हुआ प्रथम प्रकाश हुआ ग्रीश स्मृति भवन के जिस कमरे में बेलूर मठ के वर्तमान अध्यक्ष रहते हैं उन दिनों उसी में महापुरुष महराद निवास करते थे श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी जिन्हें मठ के सभी राजा महद कहकर पुकारते थे वे भी उस समय बेलूर मठ में ही थे किंतु वे मठ भवन में रहते थे ग्राम से मैं पहले पहल कलकत्ते आया रास्तों से परिचय भी नहीं हुआ इस कारण कुछ संकोच के साथ मैं बेलूर मठ के लिए रवाना हुआ याद आता है कि बड़े बाजार के घाट से फेरी स्टीमर में सवार होकर गंगा में मैं कोठी घाट पहुंचा। वहाँ से नाव पर उस पार जाना होता है जिस समय मैं वहाँ पहुंचा नाव उस पार पहुंच चुकी थी उसके लौट आने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी तब तक मैं कोठी घाट पर से उस पार बेलूर मठ की ओर देख रहा था वहीं बेलुर मठ है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी निवास करते थे आज भी याद आता है कि उस दिन प्रथम आविष्कार के अभ्यक्त आनंद से मेरा अंतकरण पूर्ण हो गया था गंगा के उस पार कदाचित दो एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी दिखाई पड़े मुझे ऐसा लगा मानो वे देवदूत हैं इस कठोर धरती पर बहुजन कल्याण कामना से घूम रहे हैं इतने में नाव इस पार आ गई उस पर सवार होकर मैं थोड़ी देर में बेलोर पहुँच गया कहना न होगा कि मठ की पवित्र मिट्टी का पर मेरा यही प्रथम कदम है और जीवन के एक नए अध्याय का यही श्री गणेश है मठ पहुंचकर कर पुराने ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके पूजनी ज्ञान महाराज के कमरे के सामने आया देखा वे बैठे हुए हैं और सामने के गंभीर गंगा तीर के पक्के चबूतरे पर पूजनी स्वामी सर्वानंद जी टहल रहे हैं उन गोरे लम्बे अपूर्व सन्यासी को देख उस दिन मैं एकदम मुग्ध हो गया इतने में देखकर कि प्राय सभी मठभवन की धुमंझले पर चढ़ते जा रहे हैं स्वामी त्यागीश्वरानंद के संकेत से मैं भी ऊपर चला आया और जीवन में यही श्री राम कृष्ण देव के मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मांड जी का प्रथम पुण्य दर्शन था जिसे प्राप्त कर मैं कृतार्थ हो गया उस दिन की स्मृति आज भी नेत्रों के सामने स्पष्ट प्रतीत होती है उस दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी गंगा की ओर की बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे किंतु इन विराट पुरुष की बात मैंने पुस्तकों में ही पढ़ी थी अनेकों मुख से सुनी भी थी उस दिन उन्हें प्रत्यक्ष देखकर बाइबिल की अमर उक्ति याद आई ही हुन द सन हैथ सीन द फादर जिसने ईश्वर पुत्र को देखा है उसने ईश्वर को भी देखा है ऐसा लगा कि यही वह श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र राखाल आज राजा हैं जो छाया के समान श्री ठाकुर के साथ साथ रहे एक बिछौने पर सोए उन्हीं के हाथ से भोजन करते थे और उन्हीं की गोदी में बैठकर कर अपरिमित अलौकिक स्नेह प्रेम का स्वाद प्राप्त कर सकते थे उस दिन उन्हें देखकर और भी अभिव्यक्ति हुई मानो उनका मन इस संसार की किसी वस्तु में आबद्ध नहीं है मुँह से वे दो चार बातें बीच बीच में बोल रहे थे सही किंतु मानो वह किसी अदृश्य लोग से अपनी दृष्टि को खींच लाकर कहने के समान हैं उनके आराम कुर्सी के दोनों ओर दो देवक बैठे थे और उसके बीच में वे राजा अधिराज के सदस्य विराजमान थे स्वामी विवेकानंद जी ने जो उन्हें राजा उपाधि से विभूचित किया था उसकी प्रथम उपलब्धि क्षण भर में मैंने कर ली थी महाराज के सामने धीरे धीरे जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो मैंने संक्षेप में अपना परिचय दिया उत्तर सुनकर महाराज ने कहा किसी मकान में जाने पर पहले उसके वयोवृद्ध के साथ भेंट करनी होती है क्या तुमने महापुरुष महाराज से भेंट की है पहले वहाँ जाओ उनका दर्शन करो हो सकता है मेरा यह भ्रम हो तो भी ऐसा लगा महाराज अपनी पवित्र दृष्टि से देख सके थे कि भविष्य में श्री श्री महापुरुष महाराज की कृपा और आशीर्वाद से ही मेरे जीवन में पथ का परम पाथेय होगा इसी कारण उन्होंने मुझे देखते ही उनका दर्शन करने के लिए विशेष रूप से आदेश दिया था और उसी आदेश के अनुसार मैं प्रथम दिन महापुरुष महाराज का दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गया था घटना इस प्रकार की महाराज के सामने से आकर मैं धीरे धीरे गिरीश स्मृति भवन के नीचे दक्षिण बरामदे में पहुंचा महापुरुष महाराज उस समय वहीं बैठे थे पास जाकर मैंने प्रथम बार उनका दर्शन और प्रणाम किया उन्होंने पूछा श्री श्री महाराज का दर्शन किया है मैंने उत्तर दिया किया है इस पर उन्होंने थोड़ा हंसकर कहा महाराज का दर्शन करने से मठ में और किसी का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं रहती कैसा गंभीर प्रेम और प्रीति श्री ठाकुर के शिष्यों में हम लोग प्रत्यक्ष कर सके हैं आज के दिन उसे ज्यो का त्यो प्रकट करना भी संभव नहीं है उसी प्रेम और प्रीति के बंधन से रामकृष्ण संघ की भित्ति सुदृढ़ हुई थी और उनकी अग्रगति का मार्ग भी प्रसारित हुआ था इसके अनंतर कुछ महीने बाद की घटना है 1922 सौ ईस्वी में श्री श्री महाराज की महासमाधि के कुछ दिन पश्चात रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होने का सौभाग्य मेरे जीवन में प्रथम उपस्थित हुआ मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुआ ईस्वी सन उन्नीस में से उन्नीस तक के दीर्घ अवसर में मैं महापुरुष महाराज के स्नेह प्रेम की छाया में लालित पालित और वर्धित हुआ था आचार्य शंकर ने अपने विख्यात विवेक चुनावि ग्रंथ में लिखा है दुर्लभ तय में वही तद दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुख्यत्व महापुरुष संशया अर्थात ईश्वर के अनुग्रह से मनुष्यत्व मुख्यत्व और महापुरुष ये तीन दुर्लभ अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं मैं भी ईश्वर की कृपा से वैसा दुर्लभ महापुरुष आश्रय पा सका था और आज दीवन संध्या में उन्हें बारंबार प्रणाम कर सक करता हूँ उनकी स्मृति कथा लिखते हुए इस सत्य का अनुभव कर रहा हूं कि मेरे लिए उनके संबंध में क्रमबद्ध रूपेण कुछ कहना प्राय असंभव है क्योंकि मन की स्मृति पटल पर बहुत भूतपूर्व के मधुमेह दिनों की स्मृति लिपि क्रम से मैंने सजाकर नहीं रखी थी कल फल फलस्वरूप कई अमूल्य संपद स्मृति पट से एकदम लुप्त हो गई है अथवा अनेक जटिल चिंता जाल एवं स्मृति के भवर में इस ढंग से जकड़ गई है कि उन्हें ज्यो का त्यों निकाल लाकर लिपिबद्ध करना नितान्त असंभव हो गया है इस कारण जो दो चार छोटी मोटी घटनाएँ अभी तो सुस्पष्ट रूपेण अंकित है उन्हें एकत्रित कर यह साधारण श्रद्धांजलि उनकी पुण्य स्मृति के उद्देश्य से निवेदित कर रहा हूँ किंतु उस समय समझ में न आने पर भी आज इस जीवन संध्या के समय समझा रहा, समझ रहा हूँ कि वे स्मृतियाँ कितनी मूल्यवान और कितनी महान संपद है मनुष्य के संतप्त जीवन में यह स्मृति सम्पदाय ही तो उसे सजीवित रखती है अब मैं अपने मठ जीवन के प्रथमांश की दो एक बातें वर्णित करता हूँ मैं उस समय मेदिनीपुर के रामकृष्ण मिशन के एक केंद्र में काम करता था एक बड़ा तालाब मठ के अहाते में खोदा जा रहा था मेदिनीपुर के श्री गबाबू ने फलवान वृक्षों को चमगादड़ आदि से सुरक्षित रखने के निमित्त उन वृक्षों पर फैलाने के लिए एक बड़ा सा जाल आश्रम में भेज दिया था उस जाल को मैं मठ लाया था श्री ग बाबू महापुरुष महाराज के शिष्य थे इस कारण मैंने उस जाल को महापुरुष महाराज के कक्ष में रख कर कहा था महाराज आपने शिष्य श्री, श्री, श्री ग बाबू ने आपके शिष्य श्री, श्री, श्री ग बाबू ने इस जाल को आश्रम के लिए भेजा है आपके शिष्य इस बात को सुनते ही महाराज के भीतर भावांतर उत्पन्न हो गया और उन्होंने मुझे धमकाने के स्वर में कहा वैसा न खाना मैं किसी का गुरु नहीं हूँ मेरा कोई शिष्य भी नहीं है सभी ठाकुर के हैं सभी उनकी संतान है मैं केवल परिचय करा देता हूं, समझा यथार्थ में अहंकार रही स्थान सदानंद महापुरुष के शरीर मन प्राण सदा श्री श्री ठाकुर के चरणों में अर्पित है वह बात उस दिन मानो नए रूप में मेरे अनुभव में आई थी अपने क्षुद्र अहमता लुप्त हो चुक गई और एक विराट सत्ता के साथ उनका अच्छेद्य मिलन चिर प्रतिष्ठित हो गया है श्री श्री महापुरुष महाराज के भीतर यह तत्व मानो सत्य रूप से प्रकट हो गया था और एक दिन की बात है उस समय एक युवक कर्मी लोग गिरीश स्मृति भवन के नीचे की मंजिल में रहते थे और ऊपर थी मिस मैक्लाउड जिन्हें हम लोग प्यार से टान्टिन कहकर पुकारते थे एक दिन गहरी रात में एक चोर टान्टिन के कमरे में घुस उनके गले का हार छीन लेने की चेष्टा करने लगा टानटिन चिल्ला उठी हम लोग दौड़ पड़े और चोर सीढ़ी के द्वार पर ही पकड़ा गया मैंने ही उसे खूब ठोक पीट कर रत्ती से बांध दिया उसके बाद भोर होते ही उसे लेकर ज्ञान महाराज के कमरे के चबूतरे पर बिठा रखा उन दिनों महापुरुष महाराज प्रतिदिन की ध्यान जब समाप्त कर एक लाठी हाथ में लिए मठ भवन के चारों ओर घूम फिरकर देखते थे उस समय विशेष रूप से वह मठ की गायों की देखभाल करते थे या उनके नृत्य का अभ्यास था उस दिन भी वे उसी समय टहलने जा रहे थे उनसे चोर की बात कहने पर उन्होंने प्रयास करते हुए चोर से कहा कि अरे क्या यही चोरी करने के लिए आना चाहिए लड़के पारी पारी से मार दे तो मर ही जाएगा इतना कहकर वे टहलने चले गए थोड़ी देर बाद अपने कमरे में लौटकर जब वे जलपान कर रहे थे तो टॉन्टिन मिस मैकलाउड खटखट करते हुए आकर कहने लगी महापुरुष महाराज आपने सुना है कि मेरे कमरे में एक चोर घुसा था मेरा मन कहता है कि चोर भक्त था नहीं तो कमरे में अनेक अन्य चीज़ों के रहते हुए भी उन्हें न लेकर मेरे गले का हार ही क्यों लेगा आप तो जानते हैं उस हार में स्वामी जी का दिया हुआ लाकेट था मेरा विश्वास है कि उस लाकेट को ले जाना ही चोर का मतलब था नितान तसर बालक की तरह स्वभाव वाले महापुरुष मराठ ने उस बात पर विश्वास कर लिया और साथ ही साथ उस चोर को गंगा स्नान करा लाने की मुझ पर आज्ञा हुई कहसी संकटमय अवस्था जिसे रात को मैंने खूब ठोका पीटा और रस्सी से बांध डाला है पुलिस के हवाले करने के लिए उसे बिठा रखा अब उसे गंगा स्नान करा लाना होगा उन्होंने उसके लिए एक सुंदर हाथ का बुना कपड़ा और एक दुपट्टा भेज दिया चोर गंगा स्नान कर उस कपड़े और दुपट्टे को पहनकर मठ के अहाते में स्वच्छंद घूमने फिरने लगा उसके अनंतर न जाने क्या समझकर वह महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा उन्होंने उससे प्रेम से के साथ पूछा क्यों रे तू साधु बनेगा चोर ने क्या उत्तर दिया था वह अब याद नहीं उसके भावी जीवन में महापुरुष महाराज के उस प्रश्न का कुछ फल हुआ या नहीं वह भी मैं नहीं जानता फिर भी महामानव की करुणा और कामना सभी व्यर्थ नहीं होती संभवतः उस चोर के जीवन में भी उस प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तम परिणाम हुआ ही होगा